पूर्व पक्ष शंका गाया कि अगर अद्वैत का स्वीकार किया जाएगा तो व्यवस्था नहीं बनेगा व्यवस्था नहीं बनेगा ये सांख्य का अनुसार व्यवस्था नहीं बनेगा अथवा तो वैशेषिकों के अनुसार व्यवस्था नहीं बनेगा सांख्य के अनुसार व्यवस्था नहीं बनेगा बने इसका निराकरण हो गया क्योंकि सांख्य लोग भी पुरुषों को पुष्प और पदाशबद्ध निर्लेप मानते और वहाँ सांख्य कहा कि प्रधान में पारार्थ्य सिद्ध करने के लिए प्रधान परार्थ है दूसरों को भोग उपवर्ग देने के लिए तो प्रधान में ये पार्थ्य परार्थत्व सिद्ध होने के लिए पुरुष में भेद होना चाहिए सिद्धांत कहा ये आवश्यक नहीं है दूसरों को भोग अपवर्ग देना है ये प्रधान का काम है किंतु दूसरों में भिन्न भेद भी होना चाहिए कोई आवश्यक नहीं है ऐसा कर करके सिद्धांति निराकरण कर दिया पुरुष का सत्ता मात्र से ही प्रधान वो कार्य करेगा तो सांख्य मत निराकरण हुआ आगे वैशेषिक वैशेषिकों लोग मानते हैं कि आत्मा में इतने सारे विशेष गुण उत्पन्न होते हैं और ये समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं तो सिद्धांती उसके लिए कहा कि अगर आत्मा में ये ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि उत्पन्न होंगे तो ये एक देश में उत्पन्न होंगे अथवा सर्वत्र आत्मा में उत्पन्न होंगे ये दोनों विकल्प सिद्धांति निराकरण किया आगे शंका ला रहा है मतलब शंका का उत्तर दे रहा है सिद्धांति और दोष दिखा रहा है वैशेषिक मत में टीका में एक सौ पैंतीस पृष्ठा किंच आत्मनः संयोग आत्मन संयोग असमवाय कारण ज्ञा उत्पत्तिर इष्टा वैशेषिक वैशेषिक लोग कहते हैं कि आत्मा मन का संयोग होना है और ये असमवायिक कारण होगा होने से ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए असमवा कारण हो गया आत्मा मन संयोग और समवायिक कारण कौन होगा तो ये संयोग मन और आत्मा का वो तो असमवा कारण हुआ अभी ज्ञान के लिए असमवा कारण हो गया आत्मा ही हो गया तो आत्मा में आत्मा समवायिकण है आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा मन संयोग या समवायिक कारण होने पर ये वैशेषिक लोग कहते हैं कि अगर आत्म मनस संयोग हो करके आपको घटका प्रत्यक्ष होगा उस समय में आपको पर्वत का स्मरण नहीं होगा एक समय में एक ही होगा तो वो लोग कहते हैं कि युगप ज्ञान अनुपतिर तो मानो ऐसा है ऐसे में क्या प्रमाण है कहते युगपद ज्ञान नहीं होगा अनुभव होता है तो स्मृति नहीं होगी क्यों नहीं होगा उसके लिए वो कहते हैं कि आत्मा आत्म मनोसंयोग जो है अभी उसके चलते अनुभव हो रहा है इसलिए स्मृति नहीं होगी ये उनका सिद्धांत तो है सिद्धांत ये अभी कह रहा है कि आपका ये सिद्धांत तो गलत है आत्म मनो संयोग से ज्ञान उत्पन्न होना है तो अनुभव हो भी होगा स्मरण भी होगा क्यों नहीं होगा एक काल में दो भी होगा क्योंकि समवायिक कारण है आत्मा वो है असमवायिक कारण है आत्मा मन संयोग वो भी है तो होने से ये होगा ये नहीं होगा ऐसे क्यों क्यों कहेंगे आपका अगर कारण कलाप विद्यमान है तो होना चाहिए अब आगे चल कर के कहेंगे कि नहीं अभी अनुभव होने के लिए ही अदृष्ट है स्मरण होने के लिए अदृष्ट नहीं है तो अर्थात आप अदृष्ट को विशेष कारण मानने लगे किंतु अदृष्ट को लो विशेष कारण मानते हैं क्या उसको सामान्य कारण मानते हैं? तो आपका सिद्धांत तो ही तो फिर गलत हो गया तो सिद्धांत ही ये दोष दिखाता है दर्म धर्मा धर्म यही अदृष्ट है ना धर्मा धर्म नत्मा विशेष गुण किन्तु वो साधारण कारण है असाधारण कारण नहीं है आत्मा में विशेष गुण है क्योंकि अन्यत्र नहीं है विशेष गुण है किंतु विशेष कारण नहीं है असाधारण कारण वो नहीं है तो साधारण कारण हो, साधारण कारण तो स्मरण के प्रति भी होगा अनुभव के प्रति होगा तो आप क्यों ऐसा नियम लगाएंगे कि जिस समय में अनुभव होगा उस समय में स्मरण नहीं होगा तो ये नियम आपका ठीक नहीं है सिद्धांत खंडन करता है आगे टीका में, में तथा चती ग्रहण समय स्मृति न संभवती एवं इति नियमो न उपपद्यते आप लोगों का नियम है कि ग्रहण समय ग्रहण न नंबर टिप्पणी ग्रहण समय अनुभव समय अनुभव समय आगे में अनुभव समय स्मृति न भवती एव इति नियम ऐसे वैशेषिक का है सिद्धांत कहता है कि न उपपद्यते ये नियम संभव नहीं होगा अगर आत्मा मन संयोग से ज्ञान होगा कहेंगे तो आपका ये नियमों का भंग हो जाएगा क्यों सिद्धांति कहता है आगे टीका में ग्रहण कारण संयोग न एव स्मृति आगे थोड़ा पाठ संशोधन करना है स्मृति स्मृत्युत्पत्ति स्मृत्यु ठीक है आगे दो द्वप हो गया ना वो त तो तो आधा तो उत्पत्ति होना चाहिए उपपत्ति नहीं स्मृति उत्पत्ति इसलिए प प दोनों को काट करके ऊपर में आधा तधा तव लिख सकते हैं जैसे भी करना है उपपत्ति अर्थात ये तर्क से सिद्ध उत्पत्ति अर्थात उसका जन्म उपपत्ति शब्द जन्म में व्यवहार नहीं होता त तो फलन चाहिए तो काट के हाँ करना चलेगा आधा तव करना है तो सिद्धांत कहता है कि ग्रहण कारण ग्रहण अर्थात का अनुभव अनुभव का कारण आत्म मन संयोग है तो तेना उसी से ही स्मृति की उत्पत्ति संभव है उसी से स्मृति भी हो जाएगी इति आह सिद्धांती ये दोष दिखा रहा है भाष्य में आत्म मन संयोगाच स्मृति उपपत्ति है स्मृति नियम अनुपत्ति आत्मा मन संयोग जिसे आपको अभी अनुभव हो रहा है उसी से स्मृति भी हो जाएगी तो इसलिए स्मृति का जो नियम हो अनुपत्ति स्मृति नियम एक नंबर टिप्पणी स्मृति नियम अनुपत्ति अनुभव काले स्मृति स्मृतिभाव नियम जिस समय में अनुभव होगा उस समय में स्मरण नहीं होगा ये जो नियम है ये नियम अनुपत्ति ये नियम नहीं बनेगा तो सिद्धांति कहते हैं आगे टीका में किंच और विदोष आत्म मनसो संयोगाद एकस्मा एक सिया एक स्मृति समुत्पत्ति समय स्मृति अंतराणी अभी समुत्पन अभी कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं आत्म संयोग होने से स्मृति होगी एक स्मृति होने का समय में सभी स्मृति होना चाहिए ये क्यों नहीं होगा तो आत्म संयोग हो गया आत्मा विद्यमान है समवायिक कारण है असमवाय कारण है ये सब विद्यमान है तो होना चाहिए किंच आत्मनसो संयोग आत्मन का संयोग होने से एकस्मा एक एक आत्मन संयोग से एक सह स्मृते एक स्मृति होने समुत्पत्ति समय स्मृत्यंतराणी अभी समुत्पेरन अन्य स्मृति भी उत्पन्न हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे असमवा कारण से तुल्य असमवाय कारण हो गया आत्मन संयोग वो विद्यमान है अभी असमवाहिक कारण विद्यमान है समवाहिक कारण आत्मा ये भी विद्यमान है अब कहेंगे निमित्त तो कारण में भिन्न आएगा निमित्त तो कारण से किसको लेंगे अदृष्ट को नहीं ले पाएंगे वो तो साधारण कारण में आ गया अभी कहेंगे कि स्मृति किससे होगा संस्कार से ये संस्कार जो कि नयायिका मत में कहा रहेगा आत्मा में संस्कार रहेगा और वो संस्कार उदबोध होने से स्मृति होगी तो नयाय को भी कहेगा कि जो संस्कार उद्बुद्ध होता है ये अब भिन्न भिन्न हो जाएगा अर्थात तो एक स्मृति के लिए संस्कार उद्बुद्ध होगा वही स्मृति होगी उस समय में दूसरा संस्कार उद्बुद्ध नहीं होंगे ऐसे कहेगा सिद्धांत कहेगा इसमें क्या नियम है क्यों दूसरा नहीं होगा ये संस्कार उद्बुद्ध होने के लिए आपका फिर क्या कारण है किस कारण से संस्कार उद्बुद्ध होगा अंतिम में आप पहुंच जाएंगे अदृष्ट वो तो साधारण कारण है तो सिद्धांति इसको भी खंडन कर रहा है क्योंकि आत्मा मनो? आत्मा माना आत्मनोत आत्मा होगा हाँ वो नित्य, नित्य, नित्य है ये तो और महान दोष हो जाएगा इसको आगे कहेगा आत्मा आत्मनसयोग नित्य होने पर भी वो कहते हैं कि ये धर्मा धर्म अदृष्ट के चलते ये अर्थात उत्पन्न होता है तो ये अगर अधिक विचार करने से सिद्धांत कहेगा इसमें क्या नियमों को होगा तो धर्मा धर्म इसी प्रकार के कहेंगे कहेंगे धर्मा धर्म से उसको सुख दुख होने वाला है तो उसका सुख दुख जैसा है उसी मुताबिक धर्मा धर्माधर्म क्योंकि उसी मुताबिक कर्म किया है कहेंगे जो धर्मा धर्माधर्म सुख दुख दु। मतलब जो सुख दुख नहीं हो रहा है सुख भी नहीं हो रहा दुख भी नहीं हो रहा है, है। बैठ करके कर देख रहे रास्ता में गाड़ी चल रहे हैं उसमें ना सुख है ना दुख है ये क्यों अनुभव होगा इस समय में स्मृति क्यों नहीं होगा जहां सुख दुख का संबंध नहीं है वहां धर्म धर्म का संबंध नहीं आएगा क्योंकि सुख का लक्षण हो गया धर्म मात्र असाधारण कारण तो जहाँ धर्म नहीं है सुख नहीं है अधर्म नहीं है तो दुख नहीं है तो सुख दुख अभाव काल में जो अनुभव अथवा जो स्मृति आते हैं उसके लिए फिर क्या निमित्त कहेंगे ये सब दोष आएगा उनका मत में तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है न न तो कहेगा पूर्व पक्ष कह रहे है समुद्ध संस्कार अयोग पद्यात युग पद अनुत्पत्ति स्मृति एक समय में युगपद युगपद अर्थात एक समय में स्मृति एक समय में अनुत्पत्ति क्यों समुद्बुद्ध संस्कार योग पद्यात संस्कार समुद्बुद्ध संस्कार एक साथ नहीं है नहीं होने से स्मृति भी एक साथ नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति कह रहे हैं तेसाम आत्मनि विप्रपन्न स्मृति सामग्री अंतरभाव असंभवा अभिप्रीत आह सिद्धांति यहाँ अर्थात सबको एक ही साथ निराकरण कर दिया कहता है कि स्मृति संस्काराण तदु संस्कारा संस्कारा उद्बोध से संस्कार जो उद्बुद्ध होंगे तो तदप से संस्कार लेंगे पांच नम टिप्पणी तदबुदस्थ्य तद् उदोधक अच्छा तदु उद्बोध से अर्थात तद क्योंकि बुद्ध धा से ईगुपध जी किर कई ईगुप है उसे कर्ता अर्थ में क हो जाए कर्ता अर्थ में क होने से तो बुद्ध बनेगा उद्बोध अच्छा कर्तरी अच्छ लेना पड़ेगा ये उद्बोधक कहते ना टिप्पणी में अर्थात कर्तरीअ नंदीग्रही पचास लिण्य से है तद उद्बोधस्य अर्थात तद उद्बोधक्य संस्कार और संस्कार का जो उद्बोधक च आत्मनि विप्रतिपन्न सिद्धांत कहता है कि संस्कार भी आत्मा में और संस्कार का उद्बोधक ये आत्मा इसमें विप्रतिपन्न छह नंबर टिप्पणी देते हैं विप्रतिपन्न आत्मनि विप्रतिपन्न अस्मद अनभिमतया विवादग्रस्तत्व यावत सिद्धांत कहते हैं कि हम इसको आत्मा में मानते नहीं इसलिए विवादग्रस्त है आप कहते हैं कि आत्मा में संस्कार है आत्मा में उद्बोधक है संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा ये सब विवादग्रस्त बात है विवादग्रस्त नहीं थी या और व्यापितो, व्यापित्व हाँ और सिद्धांति आगे कहता है टिप्पणी में व्यापितो अव्यापित्व विकल्प निरस्तत्वाच एक देश में रहेगा सर्वत्र रहेगा ये विकल्प करके सिद्धांति कहता है की इसका निराश भी हो गया आत्मा में संस्कार इत्यादि समवाय से सब रहेंगे ये सब संभव ही नहीं है टीका में तेसाम तद उद्वोध्य च आत्मनि विप्रतिपन्न स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभवात् तो संस्कार संस्कार का उद्बोध होना ये स्मृति का सामग्री में अंतर्भाव नहीं होंगे ये सब क्योंकि आत्मा में सब रहते ही नहीं है ये की अभिप्रत्य आह भाष्य में युग सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग हा। तो अभी स्मृति होने के लिए अभी कोई निमित्त नहीं रहा तो निमित्त अगर नहीं रहेगा तो युग सर्वस्मृति उत्पत्ति, उत्पत्ति प्रसंग या तो जिसका कोई नियामक नहीं है वो होगा तो या तो सब होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा नियामक के चलते ही कादाचित को होता है किसी का कोई नियामक है तो कभी होगा कभी नहीं होगा जिसका नियामक नहीं है वो या तो हमेशा होगा और नहीं तो वो कभी नहीं, नहीं होगा ये नित्य सत्यम नित्य सत्वुषा का नियामकाधिभावनाचित तत्व मिहेशते ऐसा कहते हैं वो आ, ये मूल है प्रमाणवार्तिक वाला धर्म कीर्ति बौद्धों का जो विज्ञानवाद का वो बातिकार है बातिकार है हम बातिकार हैं प्रमाणवादी कहते हैं वो कहते हैं कि नित्य सत्वम असत्वम वा, तो अर्थात या तो हमेशा रहेगा या तो कभी भी नहीं रहेगा जैसे खोपुष्प, पुष्प नित्यम असत्व अथवा आकाश नित्य सत्वम तो नियामकाधि भावानम अगर कोई नियामक है तभी क्वाचित कत्व यह क्वाचित का कभी होना कभी नहीं होना इसको कहते हैं क्वाचित का तो क्वाचित का तभी होगा कोई नियामक रहेगा नियामक अगर नहीं है तो या तो हमेशा रहेगा नहीं तो कभी नहीं रहेगा अभी आपका ये स्मृति उत्पन्न होने में कोई नियामक नहीं रहा नहीं से सब स्मृति एक साथ हो जाए और नहीं होगा तो फिर कुछ भी न हो इस प्रकार के सब दोषो सिद्धांति दिखा रहा टीका में ंच सामान जाती स्पर्शादि मताम परस्परम संबंध हो दृष्ट समान जातीय स्पर्शादि वाले हो स्पर्शादी आदिपद से रूप रसक अंध स्पर्श इत्यादि गुणों जिनमें हो समान जाति वाले उन्हीं के बीच में परस्पर संबंध होता है दृष्टांत तो देता क्योंकि न्याय के कहते हैं कि आत्म मनोसंयोग होने से ज्ञान इत्यादि होंगे सिद्धांत कह दिया कि आत्म मनोसंयोग भी नहीं हो पाएगा तो क्यों कहते हैं समान जातीय होना चाहिए स्पर्शादि वाले होना चाहिए तो भी परस्पर संबंध होता है जैसे मल्लानाम मैषाणाम रज्जु घोटादी नाम, नाम च मल्लों का मल्लों के साथ संबंध होता है समान जाति होने से मैषों का मेषों के साथ संबंध युद्ध काल में ये होता है रज्जु घोटादिनाम ये विजातीय संयोग भी होता है किंतु उभय स्पर्शादि वाले है रूपरस वाले हैं रज्जु में भी है घट में भी है रूप और रसद उभय में है तभी संबंध होता है तद उभयो तदुभय आत्मन मन आदि न उक्ता बुद्धियादि गुणोत्पत्तिपत्ति सिद्ध्यभावना उभय अर्थात समान जातीय होना चाहिए और स्पष्टादि वाला होना चाहिए तभी जाकर के संबंध होगा अभी तद उभय अभाव आत्मा मन आदि भी तो आत्मा और मन में ना कोई समान जातीय तो है वो नहीं है और स्पर्शादि वाले भी तो दोनों ही नहीं है नहीं होने से संबंध असिद्ध है न उक्त असमवायिक कारण आदि आत्मा मन संयोग असमवाय कारण है उसे स्मृति अनुभव इत्यादि होंगे ये सब नहीं हो पाएगा बुद्धि आदि गुणोत्पत्ति सिद्धिय तो विध्यादि गुणों का ये उत्पत्ति ये सिद्ध नहीं होगा आत्मा में नहीं हो पाएगा क्योंकि असमय कारण भी संभव नहीं होगा मेषय उभय उसका ऊपर में ठीक दिया तद उभय एक हो गया सजातियों होना चाहिए एक हो गया स्पर्श आदि मताम स्पर्श आदि वाला होना चाहिए सजातियों में ही संबंध होगा और स्पर्शादि वालों में ही संबंध होगा आत्मा और मन ये सजातीय नहीं है इसमें आत्मत्व तो उसमें मनस्व तो मनस्व कहेंगे दोनों में द्रव्य तो रहता है सजातीय होगी तो कहेंगे की स्पर्शादि वाले नहीं है स्पर्शादि वाला का ही संयोग होता है जिनमें स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि नहीं है उनमें संबंध नहीं होता है भाष्य में नच भिन्न जातीय स्पर्शादिहीनाम आत्मा मन आदि संबंधो युक्त भिन्न जाती आत्मा मनो ये भिन्न जाति वाले हैं और स्पर्शादि ही नान इसमें कोई स्पर्श इत्यादि नहीं है नहीं होने से मनो आदि भी संबंध नहीं होता है आत्मा का मन के साथ संबंध नहीं होगा ठीक है मैं गुणादी नाम साजात्य स्पर्शादिम से चाव है पूर्व पक्ष कह रहा है साजात्य और स्पर्शादिमत्व अभी घट और घट रूप ये दोनों में साजातीय है नहीं।, नहीं है और रूपों में ये रू, रूप रस गंध स्पर्श ये सब कुछ है क्या नहीं, नहीं है सिद्धांति कह हैं कि संबंध होगा अगर सजातीय होना है तो संबंध होगा अगर रूप रस गंधस्पर्श वाले होता। तो। अभी नया कि कहता है घट में रूप रहता है ये दोनों सजातीय तो नहीं है ये गुण हो गया ये द्रव्य हो गया और दूसरा है कि रूपों में कोई रूप रस अंधस्पर्श भी नहीं है तभी दोनों का बीच में संबंध होता है रूप और घट का बीच में है। क्या संबंध तो समवाय संबंध होता है तो आप कैसे कह देंगे की सजातीय होना चाहिए रूप वाले होना चाहिए संबंध होने के लिए ये तो नहीं है तो भी संबंध होता है ये नया एक कभी विरोध अधिकार है इसका अन्वय इस प्रकार लेना है साजात्य स्पर्शादी मभावी गुणादिनाम इस प्रकार के लेंगे साजात्य स्पर्शादी महत्व ये नहीं है नहीं होने पर भी गुणादीना द्रव्येण संबंधवत आत्मनो मनो आदि संबंध सिद्धेत ये नया कभी तर्क दिया चेत सिद्धांति आह भाष्य में नच द्रव्यात रूपादयो गुणा कर्म सामान्य विशेष समवाया व भिन्ना सन्ती परेशान सिद्धांती एक ही वाक्य में सभी चीज का खंडन कर दिया कि द्रव्यात द्रव्य से रूपादयो गुणा रूपादि सब गुण है और कर्म सामान्य विशेष समवायी ये सब कोई भिन्ना संति वो नहीं है द्रव्य द्रव्य अर्थात जो अधिष्ठान वस्तु ब्रह्म ब्रह्म से कोई भी पदार्थ भिन्न ही नहीं है तो जैसे ब्रह्म में घट भी अध्यस्त है ऐसे ब्रह्म में रूप में भी रूप भी अध्यस्त है इसलिए आप कहेंगे की एक द्रव्य और एक घट और एक रूप ये दोनों का बीच में एक समवाय संबंध हो गया तो सिद्धांत कहते हैं कि सब खाली आप कल्पना करते हैं ये कुछ नहीं है रूपादयो गुणा कर्म सामान्य विशेष समवाया विन्ना शि परेश सिद्धांत कहता है परेशम दोनों टिप्पणी परेशा वेदांति नर्थ है सिद्धांतिक वेदांति मत में ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है आप दो अलग अलग कल्पना करके ये सब उसमें संबंध स्वीकार कर रहे हैं ठीक श्वतंत्र है स्वतंत्रम सन्मात्रम द्रव्य शब्द है न अत्र विवक्षित जो स्वतंत्र है स्वतंत्र अर्थात सभी का अधिष्ठान है किसी में अध्यस्त नहीं दस रही है दस नंबर टिप्पणी कह रहे हैं ओह बहुत लंबा हो गया ब्रह्म एवं द्रव्यम ठीक है तो ये स्वतंत्र है कौन है ब्रह्म सन्मात्र था ब्रह्म उसको यहाँ द्रव्य शब्द है ना विवक्षित जो भाषा में तृतीय पंक्ति में कहा गया द्रव्या ब्रह्मण है ब्रह्म को ही यहाँ द्रव्य शब्द से कहा गया न तथो भेदे न गुणादय वेदांति मत देश सब गुण ये ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं होते है ये तो यहाँ महावात्य जैसा कह दिया भाष्य ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं होते हैं कर ये केवल न्यायिक को छोड़कर के ये वेदांति ये मीमांस का कोई भी गुण को द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं मानते हैं जहाँ ये न्यायिक लोग समवाय संबंध कहते �その हैं वहां ये वेदांति और मीमांस का तादात्म्य संबंध कहते हैं तादात्म्य संबंध ताधन्त का अर्थ तो भिन्ना भिन्न रूप घट में तादात्म्य संबंध से रहेगा तादात्म्य का विग्रह करने से स आत्मा यश्य अर्थात स घट द्रव्य आत्मा यश्य रूप तो वो रूप हो गया तो आत्मा उसमें रहेगा तादात्म्य अर्थात रूप का स्वभाव क्या है रूप क्या चीज है कहते हैं घट घट ही रूप का आत्मा है इसलिए रूप घट से अत्यंत भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है भिन्ना भिन्न इस प्रकार कहते हैं तो वो अन्यत्र विचार दिखाते हैं यहाँ तो ब्रह्म के, के सबका एक ही बारे में खंडन कर दिया ऐसे नयायिक लोग कहते हैं तो वेदांती कहेगा द्रव्य हो गया ब्रह्म और आप नया कि जिसको द्रव्य कहते हैं वो भी हमारा द्रव्य में आश्रित तो होता है और आप जिसको गुण कहते हैं वो गुण भी हमारा द्रव्य में आश्रित होता है वेदांति का मत में द्रव्य हो गया ब्रह्म ब्रह्म में घट भी आश्रित है रूप भी आश्रित है क्यों ब्रह्म में आश्रित है कहते हैं कि घट और रूप ये दोनों को आप देखते हैं और जिसको आप देखते हैं वो आप में कल्पित है ये वेदांती लोग जब आप प्रक्रिया कहेंगे तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब एक होगा तो भी ज्ञान होगा जब ये तीनों अवचिन्न चैतन्य एक हो गया जो प्रमेय है अब वो अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होगा अब तो आप घट को देख रहे हैं रूप को देख रहे हैं घट भी चैतन्य में अध्यस्त रूप भी चैतन्य में अध्यस्त कहा ये आ गया कि रूप घट में अध्यस्त कल्पित ये तो सब ऐसी प्रकारे खाली व्यवहार करते हैं हम लोग विचार करते हैं तो अधिक अगर विचार करेंगे शास्त्रीय आधार पर कहेंगे ये सब कुछ रहेगा नहीं टिकेगा हम लोग ऐसे मान करके रहते हैं और चलते हैं जैसे कहते ना तो अस्विन वृक्ष यक्ष इस वृक्ष में यक्ष है वो दिन में नहीं दिखेगा किंतु जब अंधेरा हो जाएगा रात वो बालकों को दिखेगा क्यों कहते हैं मान कर के रखा है, है बेचारा बालक उसका बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है कि विचार करके उसको निराकरण कर देगा यहाँ कहाँ ऐसे होगा अगर होता है तो ये बड़े लोगों को क्यों नहीं दिखता खाली हमको ही दिखता <laughs> तो इस <प्रकर> के। <laughs> के है इस प्रकार की केवल वो मानता है इसी प्रकार की से से। अब अवच्छिन्न चैतन्य वो पदार्थ नहीं पदार्थ जिसमें आश्रित है जो चैतन्य में आश्रित है इस प्रकार की पदार्थ बोलते हैं नए के लोग पदार्थ बोलते हैं वेदांत में वेदांति व्यवहार में कह देता है किन्तु कहता है अगर आप इसको सत्य मानते हैं उतना अंश हटा दीजिए व्यवहार करना है करिए स्वप्न में व्यवहार हो जाता है किंतु इसको पारमार्थिक सत्य मत माने पदार्थ जिसको कहते हैं द्रव्य कहते हैं रूप कहते हैं गुण कहते हैं वो सब कहते हैं वो सब अध्यस्त है इतना मान दीजिए निश्चित ठीक है में शुक्ल पट खंड आदि रीत्यादि सामान अधिकरण्य दर्शनार्थ सिद्धांत कह रहा है कि आप कहेंगे कि शुक्ल रूप पट में समवाय संबंध से रहेगा अगर रहेगा तो शुक्ल पट खंड गौ इस प्रकार की कैसे व्यवहार होता है खंडो गहू अर्थात जिसका पूछ नहीं है खंड मुंडात सिंह टूट गया था। उसको तो उसको मुंड खंड यहाँ खंड अलग अर्थक थोड़ा गुण ग्यारह नंबर टिप्पणी देखिये गुण समानियम उगत शुक्ल पट जो पट द्रव्य है वो गुणों के साथ समानाधिकरण हो गया आगे खंडो गहु कर्म सामान्य माह खंडो गौ रीति खंडनम खंड क्रिया अतः खंड जो टीका में देना को तो दिया ना खंडो वो क्रिया क्रिया जो कट जाना रूपों का क्रिया वो हो कहते क्रिया के साथ इसको सामान अधिकरण ने कर दिया अर्थात यहाँ भावों में घे तस्थी तो तो तो तो करने से फिर अर्षादि अच करने से खंड ग्रव्य हो जा सकता है किन्तु यहाँ भाव में क्रिया कैसा अधिकार है आगे ठीक है द्रव्यम है तो कल्पन या तत्दाकरेण भाति अभ्युपगमत ये सिद्धांत अपना सिद्धांत कह रहा है कहते व्यवहार काल में हम जिसको गुण क्रिया इत्यादि कहते हैं वो द्रव्यमेव कल्पनया द्रव्यम अर्थात द्रव्य शब्द से ब्रह्म ब्रह्म ही कल्पनया तत्दाकरेण भाति इति ब्रह्म ही घट है ब्रह्म ही रूप है और ब्रह्म ही घट का जो जन्म है वो सब ब्रह्म ही है अतो दृष्टान्त असंप्रतिपत्ति इसलिए आप जो दृष्टांत दिए थे दृष्टांत। अच्छा पूर्व पक्ष दृष्टान्त दिया था नीचे से चतुर्थ पंक्ति में गुणादीनाम साजात्य से स्पर्शादिमत्व से अभावी द्रव्येण संबंध ये दृष्टांत दिया था तो अभी सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत तो असंप्रति पत्ती ये दृष्टांत तो नहीं घटेगा विपक्षी दोष माह सिद्धांत कहता है कि ये अर्थात आप जैसा कहते हैं अगर ऐसा मानेंगे अर्थात द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहेगा इसमें दोष होगा दिखाते हैं भाष्य में यदि ही अत्यंत भिन्न एवं द्रव्यात आकार छुट भाष्य में प्रथम पंक्ति में यदि ही अत्यंत एव द्रव्यात। अच्छा गुण मतलब गुण का अध्यय कर लेना पड़ेगा यदि ही अत्यंत भिन्ना द्रव्यात आकार चाहिए पंचमी है गुण अगर द्रव्य से अत्यंत भिन्न मानेंगे शिव अगर होगा तो इच्छा इच्छादयच आत्मन और इच्छादी आत्मा से अत्यंत तो भिन्न ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि द्रव्य से गुण अत्यंत तो भिन्न होगा इच्छादय से आत्मा इच्छादी सब आत्मा से अत्यंत तो भिन्न होगा तथा चती द्रव्येण तेसा संबंध अनुपपत्ति जो अत्यंत तो भिन्न होगा उसका कभी भी संबंध नहीं होगा तो जैसे कहेंगे विंध्य और हिमाचल इसमें कभी भी ये संबंध नहीं होगा टीका में द्रव्यात द्रव्यात अत्यंत अत्यंत अत्यंत यदि यदि च इच्छा तदा त गुणा आत्मन सकाशाच्छादिन्ना भागुणीना द्रव्येण तदवदत्ते दृष्टांत देते हैं अत्यंत भिन्न है यदि यदि शिव हो च आत्मन सकाशाइच्छादिन्ना भविष्य आत्मा, आत्मा के इच्छा आदि अत्यंत भिन्न होंगे तदा गुणादीनाम द्रव्येण गुण द्रव्य के साथ तद्वे ऊपर तदवद में दे दिया हिमवदिध्य जैसा संबंध अनुपत्ते तो तो ये जो कारण का लक्षण में तद त्रिविधन मध्य तर्क में एक जगह में देते हैं विशेषाणाम निराकरण के लिए कारण दिया अच्छा स्मरण कहीं एक जगह में देते हैं आप वहां दंडों को कहने से भी चलता ये विशेष को क्यों लेकर के दिए हैं कहते हैं कि वो ऐसा दृष्टांत तो दे देंगे जो कि किसी के प्रति भी कारण नहीं बनेगा इसलिए कहते हैं बिंदिया हिमाचल ऐसा कह दिए किसी उपाय से भी आप उसका संबंध नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ दिखाएंगे तो अन्य किसी उपाय से दिखा देगा फिर मतलब दूसरा स्तर का और तर्क आगे न चले इसलिए एक ही उपाय से वो खंडन कर देते हैं बिन्ध्य हिमाचल आप कहेंगे कोई जल और अग्नि इस प्रकार के कह जाएंगे कहेंगे अग्नि में डालते हैं ना हम जल तो इस प्रकार की अर्थात संबंध होने से जैसे कहते हैं ना विरोध दो प्रकार के होता है एक मूसी को मार्जार में विरोध होता है और एक प्रकाश और अंधकार में विरोध होता है प्रकाश और अंधकार में विरोध ये व्योधिकरण विरोध एक अधिकरण में रह ही नहीं पाएंगे और मुसिको मार्जार इनका व्यधिकरण्य विरोध होगा नहीं होगा ये समानाधिकरण होने पर ही विरोध होगा तो अगर आपको विरोध दिखाना है तो अधिक स्थान पर दिखाएंगे कि ये प्रकाश अंधकारी वो विरोध हो क्यों मुशिको मार्जार विरोध दिखाने से फिर आगे और तल कहीं चलेगा इसलिए एक ही बार निराकरण कर देने के लिए टीका में मुसिको मार्जारा का विरोध मुसिका अपना बिल में है मार्जारा अपना कमल के नीचे हैं तो विरोध होगा कहा विरोध होगा तो, तो अपने अपने स्थान पर हैं एक ही जगह पर आने से ही विरोध होगा विरोध विरोध दिखे अभी अपने अपने स्थान पर है वो तो विरोध है ऐसा खाली हम कल्पना कर रहे हैं किंतु एक ही जगह पर आने से विरोध होगा तभी तो जाकर के तो वहाँ समान अधिकरण होने पर विरोध होता है वैधिकरण में नहीं, नहीं है अर्थात तो वो समानाधिकरण हो सकता है किन्तु प्रकाश अंधकार में समानाधिकरण हो भी नहीं सकता समानाधिकरण होने पर विरोध होगा वो फिर आगे उसका हनन करेगा ठीक है इच्छाधीना च आत्मना तद अयोगात। सिद्धांत कहता है कि अगर अत्यंत तो भिन्न हो जाएगा इच्छाधीनांश आत्मना तद तद सम्बध सम्बन्ध अयोगात पारतंत्री असिद्धि तो अगर संबंध ही नहीं होगा इच्छा का आत्मा के साथ तो इच्छा फिर आत्मा में रहेगा इच्छा परतंत्र होगा गुण पर होगा ये कैसे सिद्ध होगा धन नहीं होगा अच्छा अभी नया के शंका ला रहे हैं अत्यंत अच्छा तो अभिन्ना नाम समवाय संबंधात पारतंत्र उपपत्तिरि संकत है अत्यंत अच्छा तो, अच्छा तो भिन्ना नाम अत्यंत भिन्ना नाम अभी समवाय संबंधात पारतंत्र उपपत्ति अत्यंत भिन्न है फिर भी समवाय संबंध मतलब ये दोनों में होने से पारतंत्र हो जाएगा भिन्न है किंतु दोनों के बीच में एक संबंध होना है इसलिए पारतंत्र हो जाएगा आश्रित हो जाएगा इसे संकट है अभी सिद्धांति उनका लक्षण को खंडन कर रहा है उनका समवाय का लक्षण हो जाता है कहते हैं अयुत सिद्ध ओर समवाय ये उनका लक्षण है युत तो सिद्धि का लक्षण देते हैं यो मध्ये एकम है यो यो, योर एव अपतिष्ठते अपराश्रित अवतिषते यो मध्ये तंतु पटोर मध्ये एक अभिनश्यद पट अभिनश्यत नाश को नहीं प्राप्त कर रहा है ऐसे अवस्था में अपर तंतु आश्रित एव हैं दोनों का बीच में पट को अगर रहना है तो तंतु का आश्रित तो होकर के ही रहेगा जब पट नाश हो रहा है उस समय में, में नहीं रहेगा अलग बात है किंतु अगर अभिनश्य पट नाश नहीं हो रहा है तो तंतु में ही रहेगा ऐसा उनका नियम है सिद्धांत यह तो भी उसका खंडन करेगा भाष्य में अयुत सिद्धान समवाय लक्षण संबंधो न विरुद्धत इति चेत पूर्व कहता है अयुत सिद्धान जो अयुत सिद्ध है पट तंतु घट कपाल ये सब अयुत सिद्ध है इनका बीच में समवाय संब, समवायण संबंध होता है न विरुद्ध इसमें कोई विरोध नहीं है अर्थात अत्यंत भिन्न होने पर भी समवाय संबंध होता है टीका में सिद्धांति विकल्प कर रहा है किम इदम अयुत सिद्धत्व आप ये जो अयुत सिद्ध कहते हैं ये क्या अपृथक कालत्व अलग अलग हो करके रह नहीं पाएंगे ये अलग अलग अर्थात अलग, अलग अलग काल में नहीं रह पाएंगे अपृथक कालत्व अर्थात एक काल में ही रहेंगे ऐसा कहना चाहते हैं अथवा अपृथक देशत्व एक देश में रहेंगे अयुक्त तो सिद्ध अर्थात एक साथ रहना है एक साथ अर्थात एक काल में रहेंगे द्वितीय विकल्प हो गया अपृथक देशत्व एक देश में रहेंगे तृतीय विकल्प अपृथक स्वभाव तृतीय हो गया दोनों का स्वभाव एक होगा चतुर्थ विकल्प अवोस्वित संयोग विभाग अयोग्यम इसका बीच में संयोग विभाग हो नहीं पाएगा चार विकल्प दे दिया सिद्धांत और खंडन करता है नाग्य विकल्प असहत्वाक अयुत तो सिद्धत्म दोनों अलग नहीं हो पाएंगे का अर्थ है कि अपृथक कालत्व अलग काल में नहीं हो पाएगा इसके ऊपर सिद्धांत अभी फिर विकल्प कर रहे हैं कि इच्छा की अपेक्षा या अपृथक कालत्व अभी इच्छा और आत्मा ये दोनों का बीच में समवाय संबंध है अभी कहते हैं कि भिन्न काल में नहीं हो पाएंगे ऐसा है अर्थात इच्छा के अपेक्षा आत्मा भिन्न काल में नहीं होगा अथवा आत्मा के अपेक्षा इच्छा भिन्न काल में नहीं होगा ये आप हो कहेंगे प्रथम हो गया कि इच्छा के अपेक्षा आत्मा अन्य काल में नहीं होगा आत्मा नित्य है ना नया के मत में फिर इच्छा के अपेक्षा आत्मा अन्य काल में नहीं होगा अर्थात तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा इसलिए ये नहीं घटेगा कहेंगे तो आत्मा की अपेक्षा इच्छा अन्य काल में नहीं होगा आत्मा नित्य है तो इच्छा को भी नित्य होने मान लीजिए तो आत्मा इच्छा ये क्योंकि आत्मा की अपेक्षा इच्छा अन्य काल में नहीं होगा तो ये आत्मा नित्य है तो इच्छा को भी नित्य मान लीजिए ठीक है इच्छा नित्य होने दीजिए तो इच्छा अगर नित्य रहेगा फिर मोक्ष इच्छा अगर नित्य होगा तो फिर मोक्ष हो जाएगा नहीं। और नहीं होगा तो आपका सारे ही सिद्धांत दर्शन ही तक नाश हो जाएगा ये सिद्धांति अभी दोष दिखा रहे हैं किम इच्छा अपेक्षा अपृथक कालत्व अपृथ काल आत्म्छादीअपे आत्मन अल कि आत्मा अपेक्षाया इच्छादीना पृथक काल तो बीच में दे दिया अल ये उभन्वयी दोनों पार्श्व में इच्छादीअपेक्ष अल कश्य आत्मन और कि आत्मा अपेक्षाया इच्छादीना और क्या लेना पड़ेगा अपृथ आत्मा के अपेक्षा इच्छादियों का अपृथ्व कालो बीच में दे दिया अपृथक कालो ये दोनों पार्श्व में अनवय होगा सात नंबर टिप्पणी हाँ, देखिए किम इत्यादि दे। इच्छादिकाल अन्य काल असिद्धत्व आत्मन कह तो इच्छाधिकाल से सात नंबर टिप्पणी नीचे देखिए इच्छादिकाल से अन्य काल असिद्धत्व आत्मन आत्मन अध्यार कर है इच्छा अधिकाल से अन्य काल नहीं होगा आत्मा का ये प्रथम पक्ष विकल्प हुआ द्वितीय विकल्प कहते हैं किम व आत्म काल सामान काल तम इच्छाधीनम आगे आत्मन ये ना उसको काट देना है आत्म काल सामान काल तम आगे तव के ऊपर बिंदी लगा दे सकते है आगे आत्मन काट दीजिए इच्छाधीनम आत्मन इति काट करके इच्छा अधिनम आत्म समान कालो तुम आत्मन हो नहीं आत्म समान कालो तुम इच्छा अधिनम ऐसे बनाना है अर्थात जिस समय में आत्मा रहेगा उस समय में इच्छा रहेगा ये इच्छा दीनम नहीं आत्मनो इति है ना? अच्छा खाली आत्मनो काट करके इच्छाधीनाम इति तो रखना ही तो ठीक है चलेगा ये विकल्प करता है सिद्धांत अपृथ काल तो प्रथम विकल्प था प्रथम विकल्प में ये दो विकल्प हो गया तो विकल्प आद्यम दूषयति न भाष्य में न इच्छादीभ्यो इच्छा नित्य अन्यभ्यो आत्म नित्य से पूर्व सिद्धवाद न अयुत सिद्धत्वपत्ति सब अन्य है उससे आत्मा भिन्न है नित्य है आत्मा पूर्व सिद्धत्व वो तो पहले से ही है तो इच्छा से अन्य काल में आत्मा नहीं रहेगा ये बात नहीं हुआ नहीं होने से नयुत सिद्धत्व पत्थति इच्छा और आत्मा के बीच में अयुत सिद्धत्व ये नहीं घटेगा क्योंकि इच्छा होने से पहले ही आत्मा था तो फिर अयुत सिद्ध कहा हुआ अच्छा आगे ठीक है यदि आत्मा न सह अपृथक कालत्व इच्छादी नाम अभी कहेंगे नहीं नहीं इच्छा के साथ अपृथक काल तो आत्मा का नहीं है आत्मा के साथ अपृथक काल तो इच्छा है तो अगर ऐसा कहेंगे यदि आत्मना सह अपृथक काल तो इच्छा अधिनम तदा आत्मनो अनादित्व तदगत महत्वगत आत्मा अनादि है आत्मा का जो परिमाण है आत्मा का परिमाण क्या है महत्व परमहत्व तो आत्मा नित्य होने से आत्मा का परिमाण परमहत्व ये भी नित्य है तो जैसे आत्मा में रहने वाला गुण परम महत्व नित्य हुआ इसी प्रकार की इच्छा भी नित्य हो आत्मगत परम महत्ववित्यत्म तेषा आपतति ये जो सब सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि होते हैं ये भी सब नित्य हो भाष्य में इसको कहते हैं आत्मना आयुत सिद्धत्व इच्छादीना आत्मगत महत्वबद्ध नित्यत्व प्रसंग हुआ? आत्मा के साथ आत्मा के साथ अयुक्त सिद्ध होगा इच्छा का ये भी सब आत्मगत महत्वगत ये सब अनित्यत्व प्रसंग ये सब अनित्य हो जाएंगे फिर नया है कि इसके लिए वही तर्क लाएंगे ये सब नहीं होंगे ये सब कादाचित कहे का कभी उत्पन्न होगा कभी नहीं होगा इसके लिए धर्मा धर्म ये सब अदृष्ट निमित्त है सिद्धांत ये सब का निराकरण करते सिद्धांति अंतिम में कह देगा कि ये सब का आप अंतकरण में मान लीजिए सारे समस्या का समाधान है हम और विरोध नहीं करेंगे आप इसको आत्मा में मान रहे हैं और इसके चलते आत्मा का नाना स्वीकार कर रहे हैं ये नहीं करना है जहाँ अनुभव होता है वहाँ मान लीजिए सच अनिष्ट टीका में प्रसंग से इष्टत्व आशंके निराशस्ते हैं नया एक कहेगा कि ठीक है आत्मा में इच्छा अधिक ये भी नित्य हो जाए आत्मा नित्य है तो इच्छा भी नित्य हो जाए इस प्रकार की अगर पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांति करे भाष्य में सच अनिष्ट आत्मा में इच्छा अधि नित्य हो जाएगा तो आत्मा नो अनिर्मोक्ष प्रसंगात् आत्मा का फिर मोक्ष नहीं होगा सर्वदा अगर आत्मा में इच्छा रहेगा तो आत्मा का मोक्ष नहीं रहेगा सदैव बद्ध एव सज्ञानवती को देखिए आज यहां तक पूर्णमद पूर्णनील पूर्णा पूर्णमुदश्यसे पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यसे